बताया गया क्षण प्रतियोगी मतलब क्षणों की क्षणों तो का अव्योधान क्षणों का हमने क्या बताया अव्योधान क्षण प्रतियोगी गर्ध में किया है क्षण अनंत आत्मा इसका हो जाएगा अनंतर गर्थ है अव्योधान है क्षणों का अव्योधान मतलब क्या होगा क्षणों का क्रवा क्षणों का अभ्योधन मतलब क्षणों का अवात्मा स्वरूप तो क्षण प्रवाह स्वरूप क्षण प्रतियोगी कर्म क्षण प्रवाह स्वरूप कौन तो क्रम का विशेषण है क्रम वापसी की समाप्ति में है ना क्षण प्रवाह स्वरूप क्रम क्षणों का प्रवाह क्रम कहते हैं इसके बाद ये इसके बाद ये तो, तो क्रम किम रूप होता है किसका प्रवाह क्षणों का प्रवाह रूप कौन होता है क्षणों का प्रवाह रूप परिणाम की समाप्ति से ज्ञात होता है परिणाम अपरां, ते अपरां ते ना ते ना ते का अवसाने परिणाम की समाप्ति से ज्ञात होता है परिणाम की समाप्ति से क्या ज्ञात होता है क्रम जैसे कोई वस्त्र आपने रख दिया कई वस्त्र बाद देखा जीव हो गया तो परिणाम हो गया ना इतने दिन में तो परिणाम की समाप्ति से क्रम ज्ञात हुआ किसका क्रम परिणाम का क्रम की धीरे धीरे परिणाम होगा है न तो परिणाम की समाप्ति से क्या ज्ञात गया हुआ? क्रम क्रम? परिणाम का क्रम है है, है, ना? मिट्टी से घट भी बनता है, सराव भी बनता कई वस्तुएं बनती हैं तो परिणाम की समाप्ति में न तो ही, ही अन्यूत क्रम क्षणा ये न ही कह सकती हूँ की अनंभूत क्रम क्षणा कर क्षण समूह ही असंबद्ध ये लिखाई है ना क्रम का आश्रय कौन है क्षण क्रम का आश्रय कौन है जब क्षणों का क्रम होगा क्षणों का क्रम तो क्रम का आश्रय क्या होगा क्षण जैसे ध्यान देना चैत्र का धन है तो धन का आश्रय कौन हुआ चैत्र तो यहाँ पर क्षणों का प्रवाह रूप क्रम है क्षणों का प्रवाह क्रम है तो प्रवाह क्षणों का प्रवाह क्या है क्रम तो क्रम का आश्रय कौन हो जाएगा क्षण क्रम का आश्रय क्षण हो जाएंगे या क्षणों का प्रवाह हो जाएगा या तो ये क्षण समूह हो जाएंगे तो क्रम का आश्रय क्या हुआ क्षण ऐसे क्षण समूह से संबंध न रखने वाला क्षण समूह से संबंध न रखने वाला क्रम का आश्रय कौन है क्षण और ऐसे क्रम के आश्रय क्षण समूह से संबंध न रखने वाला कौन क्रम क्रम जो होगा वो क्षण समूह से संबंध रखेगा कि नहीं रखेगा ये बताइए क्यूँ क्षण क्रम का आश्रय क्या है छड़ क्रम का आश्रय क्या है छड़ तो उस छड़ समूह से उस छड़ समूह के आश्रित ही तो क्रम रहेगा छड़ समूह ज्ञ। के आश्रित कौन रहेगा क्रम तो क्रम छड़ समूह से संबंध रखेगा कि नहीं रखेगा रखेगा क्योंकि क्रम छड़ समूह के आश्रित है तो क्रम किससे संबंध रखेगा छड़ समूह से क्षण तो समूह से से संबंध रखे बिना क्रम हो सकता है <t empathically> इतना समझ में आता है लेकिन ध्यान देंगे कि जो क्रम होगा वो क्षण समूह से सम्बन्ध रखेगा और जो क्षण समूह से संबंध ना रखे ऐसा क्रम होगा <tare> <tare> जो क्रम होगा वो क्षण समूह से संबंध रखेगा और जो क्षण समूह से संबंध ना रखेगा वो क्रम हो सकता है मतलब क्षण समूह से सम्बन्ध न रखने वाला क्रम नहीं हो सकता है कौन सा क्रम होगा जो क्षण समूह से सम्बन्ध रखेगा इसी बात को बताते हैं कि क्रम का क्रम का आश्रय क्षण समूह से संबंध न रखने वाला ये किसका अर्थ हो गया अनुत क्रमाक्षण क्योंकि क्रम का आश्रय क्षण समूह से सम्बन्ध न रखने वाला संबंध न रखने वाली कौन अच्छा ठीक ठीक हमारे बताने में थोड़ा अंतर हो गया क्रम के आश्रय क्षण समूह से सम्बन्ध कौन सा रखेगा जैसे जीवता देखिए थोड़ा हमने बताया क्रम के आश्रय क्षण समूह से सम्बन्ध रखेगा क्रम ये बात तो ठीक है लेकिन प्रसंग इसका नहीं था समझाने का समझाना ये चाहिए जैसे कि कोई वस्तु जीव होती है तो एक साथ जीव होती भी क्रम से जीव होती है तो जीवता जो है ना क्रम से आती है न तो क्रम का आश्रय क्या होगा क्षण समूह तो उस क्षण समूह से संबंध रखकर ही जीर्णता आएगी क्रम का आश्रय जो क्षण समूह है उस क्षण समूह से संबंध रख करके आएगी तो जृणता किससे संबंध रखेगी क्रम की आश्रय क्षण समूह से जो भी जीणता होगी वह अक्रम का आश्रय क्षण समूह से संबंधित होगी और क्रम के आश्रय क्षण समूह से संबंध न रखने वाली जीणता हो सकती है और जृता किससे संबंध रखेगी क्रम की आश्रय और क्रम के आश्रय क्षण समूह से सम्बन्ध न रखने वाली जीणता हो सकती है अब लग जाएगा ही करम कर के आश्रय क्षण समूह से संबंध न रखने वाली नवस्वता नस्त्र की जीर्णता नूतन वस्त्र भी जीवन हो जाएगा बाद में नूतन वस्त्र की जीर्णता या जीर्णता नवस्त वस्त्र अंत्य भगवती नौ नूतन वस्त्र के दीर्घकाल होने पर होती है एक मिनट न भगवती ऐसा अनु करेंगे ही कर क्योंकि क्रम के आश्रय क्षण समूह से संबंध न रखने वाली जीणता नूतन वस्त्र के अंत्यो टीका कारो ने ऊपर किया है कि नूतन वस्त्र के ऊपर नहीं होती है नूतन वस्त्र के ऊपर कौन नहीं होती है जीणता कैसे जीणता आश्रय क्षण समूह से सम्बन्ध क्योंकि क्रम के आश्रय क्षण समूह से सम्बन्ध न रखने वाली जीणता नूतन वस्त्र के ऊपर नहीं मिली की जो होगी जीर्णता वो कैसी होगी समूह ऐसी सम्बन्ध रखने वाली अंते बचाया है ठीक है अंत्यूतर बताया है ना कुछ व्याख्याकारों ने अंत्य किया है दीर्घ काल से समाप्त होने पर क्रम के आश्रय क्षण समूह ऐसी सम्बन्ध न रखने वाली नूतन वस्त्र क्रम के आश्रय क्षण समूह से सम्बन्ध न रखने वाली जीणता नूतन वस्त्र दीर्घ काल होने पर नहीं होती है नूतन के दीर्घ काल होने आरोप जो होगी वो संबंध रखने वाली होगी चले याद नूतन वस्तु के दीर्घ काल होने पर नहीं होती अंत्य दीर्घ काल होने पर दीर्घ काल की समाप्ति चार नित्य सुक्रमो दृष्टा और नित्य वस्तुओं में क्रम देखा जाता है नित्य वस्तुओं में क्रम देखा जाता है पुरुष नित्य है ना आत्मा और गुण भी नित्य है गुण परिणामी है लेकिन नित्य हमेशा बने रहते हैं गुणों की समाप्ति कभी नहीं होती है त्मक है, है प्रकृति प्रधान उसका महात अहंकार रूप में करना वो गुण हमेशा बने रहते हैं गुण हमेशा बने रहते हैं लौकिक दृष्टांत कहते तो मिट्टी चूण है और फिर क्या है पिंड है फिर घट है कपाल खफाल है कपालिका है तो ये चाहे चूण हो पिंड हो घट हो कपाल खफाल हो कपालिका हो मिट्टी हमेशा बनी हुई है ना अच्छा इसी प्रकार गुण हमेशा बने रहते हैं मिट्टी को तो कहा जा सकता है कीर्तन मात्राओं से उत्पत्ति हुई गन धन मात्रा से पृथ्वी उत्पत्ति हुई इसके पहले कहाँ थी पृथ्वी लेकिन गुण तो हमेशा थे ना गुण हमेशा थे इसको समझाने के लिए ऐसा कहते हैं और ये वो यहाँ पर और नित्य कौन हुए गुण और पुरुष गुण और पुरुष तो गुण और नित्य गुण तथा पुरुष में क्रम देखा जाता है क्रम किसमें देखा जाता है गुण तथा पुरुष में क्रम देखा जाता है गुणों को भी नित्य कहा है ना अच्छा क्या यम नित्यता और यह नित्यता द्वयी द्वयी करके दो प्रकार की होती है यह निश्च्यता दो प्रकार की होती है कूटस्मित और क्या परिणामी नित्यता और कूटस्थ्यता और परिणामी नित्यता तो कूटस्थ नित नित्य कौन है पुरुष पुरुष कूटस्थ नित्य है उसके स्वरूप में कोई भी नहीं होता है कूट कहते हैं जिसको रख लोहे को पीटा जाता नीचे ऊपर वाले में विकार आता है इसमें विकार नहीं आता है तो कूट की कूटस्था ट के समान जो रहता है उसे क्या कहते हैं कूटस्थ तो कूट के समान जो अधिकारी होकर के रहता है उसे कहते हैं कूटस्थस्थ तो नित्य कौन है पुरुष कूट के समान नित्य कूट प्रतिष्ठा कूट की, की तरह रहने वाला तो कूट के समझ तो कुटस्थ नित्य कौन हो गया पुरुष से और ऐसा भी इसको कूटस्थ को समझे वो हमारी बात समझ गए कूट नीचे है ना ऊपर वाले में परिणाम होगा नीचे न्याय में नहीं होगा हिंदी में नहाय कहते हैं तो वैसे ही कूट के समान जो रहता है उसके कहते हैं कूटस्थ और ऐसा भी समझ सकते हैं कूट कहते हैं कि पर्वत के शिखर को भी कहते हैं और पर्वत के शिखर के ऊपर कोई पत्थर रखा हो शिखर के ऊपर तो अब क्या है कि बीच में जो है ना कुछ कुछ परिणाम होते रहेंगे घास वगैरह उगती रहेगी है ना किरण उगते रहेंगे और जो ऊपर ज्यो करो वो रखा रहेगा तो उसमें कोई स्थिर बना रहता है अचल इसलिए कहते हैं वो, वो कूट किसर कहते हैं शिखर को तो शिखर पर रखा हुआ पत्थर भी क्या है कूट है कूट है, है ना और बीच में घास घास उगती रहेगी परिणाम होते रहेंगे ऊपर नहीं होंगे तो कहते हैं कूट उसकी तरह भी अधिकारी रहता है उसको भी कूटकते रहते हैं तो कौन हो, हो गया तो हो गया आपका कूटस्थ नित्यता किसकी हो जाएगी पुरुष की तथ प्रकार से उन दोनों में पुरुषस्थ कूटस्थ नित्यता पुरुष की कूटस्थ निश्च्यता होती है और परिणामी नित्यता गुणानाम और गुणों की परिणामी निश्चित होती है है ना तो मतलब वो कूटस्थ होते हुए नित्य कौन है पुरुष वो कूटस्थ होते हुए नित्य है और गुण कैसे हैं परिणामी होते हुए नित्य हैं गुण हमेशा बने रहेंगे परिणाम होने पर भी गुण तो बने ही रहेंगे जैसे चाहे चून हो पिन हो घट हो कपाल हो कपालिका हो मिट्टी हमेशा बनी हुई है ना तो हमेशा बनी होने से कैसे नित्य हैं पर एक ही रूप में है क्या तो उसका परिणाम हो रहा है ऐसा परिणामी नित्य है जैसे जल चाहे वो बर्फ बन जाए या भाव बन जाए या फिर रूप में रहे वो तो उसका परिणाम होता रहता है वस्तु तो बनी ही रहती है वो तो सब कैसे होगा यह परिणामी नित्य हो गया है अब आप लकड़ी जला दो कुछ राख बन जाएगी कुछ भूल निकल जाएगा कुछ लगनी तेज हो जाएगा वैज्ञानिक से संग्रहित करो तो फिर वही उसने समा जाएगा ये तो सब क्या ये परिणामी नित्य है योग सूत्र की मान्यता अच्छी है परिणामी नित्य उसमें बृह रण समय आता है प्राणा वही सत्यम तेसात सत्यम सबके से प्राणा वही सत्यम मतलब क्या है कि प्राणा कर तो वहां प्राण का जीव जीव सकते, है। प्राणा सकते हैं प्राणा वही सत्यम तेम ए सत्यम एक मिनट वह हाँ वह क्या है जगत को भी सत्य बताया जीव को भी सत्य बताया और परमात्मा को सत्य का सत्य बताया ये बताया अका इधम सर्वम तत् सत्यम ऐका जात में तत्य क्या लेना सर्वम सर्वम और सर्व सत्य है ऐसा राजने सरगम सब सब फूट का परामर्श कैसा है सत्य है अब अनभिज्ञ लोग कहते हैं यदि सत्य मान लेंगे तो आत्मा जगत में क्या भिद्ध होगा दो दो सत्य हो जाएंगे अरे सत्य में तार कम्य है सत्य का मतलब ये एक जैसा सत्य नहीं ये सत्य में भी कार्य कम्य है तो जगत पे ऐसा सत्य है करना भी सत्य है और आत्मा कैसे सत्य है फूट सत्य है है ना मिथ्या नहीं मिथ्या नहीं है भेद कैसे होगा परिणामी सत्य और कूटस मानकर भेद हो जाएगा मिथ्या नहीं मिथ्याम चाहमृत का तो वहां पर सत्य भिन्न मतलब क्या है कूटस् सत्य से, से भिन्न परिणामी सत्य का हो रहा क्या सत्यम चाहत सत्यम हुआ सत्यम मतलब सत्य परमात्मा ही सत्य और अनृत रूप में हो गया अनका तो सत्य से भिन्न परिणामी तो कौन हुआ सत्यम एव एश्वर की सत्य परमात्मा इंद्र में हुआ है ऐसा तो सब ये, ये जो है ना मतलब वो कैसे हुआ है तो सदैव सोम से जो तो परमात्मा को बताया गया है ना वही परमात्मा है और जो परमात्मा जो एकम है वो द्वितीयम है ना तो उससे ब्रह्मसूत्र में निषेध किया है क्या जीव के कर्मों का निषेध किया है क्या सब बताये जा ब्रह्मसूत्र बहुत बढ़िया है ये इस तरह जो है ना ये वैदिक रीति है कूटस और परिणामी नित्य करके जगत और आत्मा को समझने की रीति है मिथ्या मानना ना ये वैदिक सिद्धांत अब पुरुष की कैसी नित्यता है कूटस्य नित्यता है ना परणामी नित्यता गुणानाम गुणों की परिणामी नित्यता है ना परणामी परिणामी नित्य भावा। अब ये नित्य का लक्षण समझाते हैं तो पहले जो है ना कूटस्व्य का लक्षण पदार्थ को रहे हैं। पदार्थ किसे हैं। माने ना भी भी जिसका परिणाम होने पर जिसका परिणाम होने पर या जिसको परिणत होने पर जिस वस्तु का परिणाम होने पर तत्व का स्वरूप हम जिस वस्तु का परिणाम होने पर स्वरूप का विघात नहीं होता है स्वरूप का विघात हाँ जिस वस्तु का परिणाम होने पर स्वरूप का विघात नहीं होता है मतलब स्वरूप का परिवर्तन नहीं होता है वो वस्तु नित्य होती है ध्यान देना कुटस्थ नित्य वस्तु का परिणाम होगा तो ये परिणाम ही नित्य वस्तु का लक्षण है है ना जैसे की गुणों का परिणाम होगा किसमें भात अहंकार सब में लेकिन गुणों गुणों के स्वरूप का विनाश होगा क्या दोनों के स्वरूप जो बने रहेंगे जैसे मिट्टी का परिणाम होगा ना तो मिट्टी स्वरूप का विघात होगा क्या तो परिणामी वो भी नित्य है यश भी परिणाम माने करते हैं जिसका परिणाम होने पर स्वरूप का नाश नहीं होता है उसे क्या कहते है? पर, नित्ते? नित्ते का हैं नित्य नित्य कहते हैं न परिणामी नित्य है ना? अब अब अब बताते हैं उदयश्या तत्वान विघातान विघाता और तत्वानविघाता स्वरूप का नाश न होने से स्वरूप में परिवर्तन न होने से उभय नित्यत्व दोनों की नित्यता है स्वरूप में परिवर्तन न होने से दोनों की नित्यता है मिट्टी के स्वरूप में परिवर्तन होगा उसका परिणाम होने पर हाँ और और इसी प्रकार त्रिगुण के स्वरूप में परिवर्तन होगा मिट्टी के तो कोई कह सकता है की ग्रंथ मात्र प्रलय कहाँ थी है प्रलय के बाद कहाँ है लेकिन वो तो वैसा है ना किसी ने रूप में जिस रूप में शुभ स्वरूप में ऐसा तो अब ध्यान देंगे कि तत्व निकार स्वरूप का नाश न होने से उभय नित्यत्व दोनों की नित्यता है क्योंकि किसकी कि गुण पुरुष योग किसकी गुणस्थ पुरुष और पुरुष दोनों की नित्यता है गया एक की परिणामी नित्यता और दूसरे की ऊटस्थ नित्यता और नित्यता दोनों की है ये वैदिक रीति है जगत को परिणामी नित्य मानना परिणामी सत्य मानना है ना परिणामी सत्य मानना ऊटसत्य मानना ये रीति है मिथ्या शिक्षा से बनती नहीं गीता में भगवान ने पूरे संसार को अपनी विभूति कहा है है ना ऐसा मिथ्या कहीं पूरी गीता में नहीं कहा है भगवान ने भगवत विभूति रूप से जगत का वर्णन किया है, है ज्ञानी के प्रसंग में आरामम अस्त पश्य ब्रह्म ज्ञानी क्या है संपूर्ण संसार को आरामम अस्त तो पूरा परमात्मा का उद्यान समझता है परमात्मा का उद्यान समझता है परमात्मा का दृश्य है पूरा संसार उसकी भी भूमि है है। तो छुट्टी नहीं गई थी कहीं छुट्टी नहीं गई थी इन सब बातों को जैसा लोग बना रखे ना एक दो नये ना, ना, ना ये सब क्या हो जाती तो ऐसे ही वो लिखता है हाँ और कुछ नहीं, नहीं। ये तो कितना बढ़िया योग सूत्री आराम मस्त पर बोलता है, है। तो तो भगवान का वो ज्ञान समझता है संपूर्ण ज्ञानी संपूर्ण और देखेंगे ये भगवान से पृथक किसी को नहीं देखता है वो क्या था गीता में है न सदस्थी मया भूतम क्या बोलो याद है न तस्त न सदस्थी नहीं हाँ बस वो यही बोलू ना सदस्थी बिना भूतम हाँ भूतम तदूतम न अस्थि वह कोई भूत नहीं है होगा कोई भी वस्तु नहीं है यहाँ बिना जो मेरे बिना हो ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो मेरे बिना होगी भगवान कहते हैं और जैसे की पुष्प की सुगंध पुष्प के बिना होगी नहीं होगी के बिना धूम होगा तो अग्नि और धूम का बिना भाव संबंध है वैसे परमात्मा के बिना कुछ नहीं है यही कहा गया है कुछ परमात्मा के बिना कुछ नहीं है मतलब परमात्मा की सत्ता से ही सबकी सत्ता है और परमात्मा के बिना कुछ नहीं है मतलब सब कुछ किसने स्थित है परमात्मा ही स्थित है उनके होने भी सब कुछ है सब कुछ परमात्मा में है परमात्मा के बिना कुछ नहीं है यही मतलब है और परमात्मा सब है नहीं मतलब नहीं भगवान ये दे मेरे बिना कुछ नहीं है, है।, है, है। इतना ही कहते हैं क्यों वही सब कैसा है और ध्यान देंगे कहा गया तत्व गुण धर्मेश बुद्धियादिशु परिणाम क्रमो लब्ध्य तत्र का अर्थ है गुण धर्मेश गुण धर्मेश अर्थ है गुण के अनित्य कार्य अर्थ कर देना गुण के गुण के कार्य कार्य कौन बुद्धि आदि प्रकृति भी गुण है उससे बुद्धि का से महत उससे महत्व अहंकार सब उत्पन्न हुए तो गुणों के कार्य कौन हुए बुद्धि आदि और यह बुद्धि आदि गुणों के कैसे कार्य है कार्य है ना तो गुणों के अनित्य कार्य बुद्धि आदि में या गुणों के कार्य बुद्धि आदि में गुण नित्य है और कार्य उसके अनित आनित्य है अनित होने पर भी क्या है गुण तो नित्य है ना कार्य हमेशा नहीं रहते इस दृष्टि से निश्चित होगी तो इस इसका से कर देना गुणों के कार्य बुद्धि आदि में गुणों के कार्य बुद्धि आदि में क्या रहेगा क्रम बोला क्रम जो है दोनों में रहता है किसमें नित्य स्व नित्य पदार्थों में क्रम होता है नित्य कौन है गुण और पुरुष दोनों तो गुणों के कार्य बुद्धि आदि में परिणाम की समाप्ति से ज्ञात होने वाला क्रम परिणाम की समाप्ति से ज्ञात होने वाला क्रम लबा कर प्राप्त करता है या तो समाप्ति को प्राप्त करता है समाप्ति को प्राप्त होने वाला है समाप्ति को प्राप्त होने वाला कौन है क्रम दोबारा लगाएंगे गुणों के कार्य बुद्धि आदि में परिणाम की समाप्ति से ज्ञात होने वाला क्रम परिणाम की समाप्ति से ज्ञात होने वाला क्रम लब्ध परिवर्ताना है समाप्ति को प्राप्त होने वाला है या अवस्थान्तर को प्राप्त होने वाला है अवस्थान्तर को प्राप्त होने वाला कौन है क्रम या समाप्ति को प्राप्त होने वाला कौन है क्रम अब ध्यान देंगे क्रम जैसे देखिए आप घट क्रम देखना तो क्रम है ना घट नया घट पुराना हुआ नया वस्त्र पुराना हुआ तो क्रम से परिणाम होता है ना और जब पट ही नहीं रहा तब वो वो क्रम लब्ध पर हो गया फिर क्या हुआ दूसरी अवस्था खंडपट हो गया तब फिर क्या है कि खंडपट में क्रम चलेगा और खंडपट भी खत्म हो गया तो वो क्रम समाप्त हुआ ना तो यह मतलब हुआ अब गुणों की दृष्टि से तो क्रम चलता ही रहेगा ऐसा तो यहाँ पर लगा पंक्ति कि गुणों के कार्य बुद्धि आदि में परिणाम की समाप्ति से ज्ञात होने वाला क्रम समाप्त होने वाला है क्रम कैसा है समाप्त होने वाला है गुण नित्य धर्मी नित्य कौन है नित्य धर्मी है? Hmm. नित्य गुणों में क्रम समाप्त न, न होने वाला है नित्य धर्मी गुणों में क्रम समाप्त न होने वाला है गुणों का परिणाम हमेशा चलता रहेगा तो जो इस प्रकार जो है ना गुणों में रहने वाला क्रम कभी समाप्त होगा देखते नित्य धर्मी गुणेश्वताना नित्य धर्मी गुणों में क्रम समाप्त न होने वाला है उसकी तरह ही पंक्ति लगाएंगे नित्यु और परिणाम क्रम और अलब्ध परिवताना लगा लोग उसके सारे अब ये कि बताया की गुण के धर्म कौन हुए बुद्धि आदि और नित्य धर्मी कौन हुआ बुण? त्रिगुणात्मक प्रकृति गुण हुए आप कुटस्थ नित्य कुटस नित्य कौन हुआ पुरुष में और स्वरूप मात्र में स्थित कुटस्थ नित्य कौन मुक्त आत्मा कौन मुक्त आत्मा स्वरूप मात्र में स्थित जो संसारी जो मुक्त नहीं हुआ है वो भी कैसा है कूटस नित्य है लेकिन उस स्वरूप मात्र में स्थित नहीं रह पाता है ना इसलिए स्वरूप मात्र में स्थित कुटस्थ नित्य मुक्त पुरुष में मुक्त पुरुष में रहने वाला या थे थे मु... मुक्त पुरुष तो तो में स्वरूप का अस्तित्व स्वरूप का अस्तित्व मुक्त पुरुष का अस्थि मुक्त पुरुष का अस्थि कौन अस्थि पुरुषा तो अस्तित्व किसका अस्तित्व किस में रहेगा मुक्त पुरुष में वही समझाते हैं कि स्वरूप मात्र में स्थिर कूटस्थ नित्य मुक्त पुरुषों में स्वरूप का अस्तित्व क्रम से ही अनुभूत होता है स्वरूप का अस्तित्व क्रम से ही अनुभूत होता है या स्वरूप के अस्तित्व का क्रम से ही अनुभव होता है क्रम से ही किसका अनुभव होता है स्वरूप के अस्तित्व का जैसे देखो मुक्ता है अभी और बाद में अनुभव करते रहिए अस्थि और बाद में अस्थि भविष्यति। तो अस्तित्व का तो क्रम से ही अनुभव होगा ना वही मतलब होगा स्वरूप मात्र में स्थिर कूटस्थ नित्य मुक्त पुरुषों में स्वरूप का अस्तित्व का क्रम से ही नो होता है क्रमेण अनुभूय क्रम से किसका है तथा मुक्त पुरुषे स्वीपी मुक्त मुक्त पुरुषों में भी क्रम समाप्त तो होने वाला नहीं है क्रम समाप्त होने वाला अस्तित्व का क्रम सही ही होगा शब्द पृष्ठेना कल्पिता शब्द पृष्ठ का लिखो शब्द व्यवहारानुसारेण शब्द या शब्द पृष्ठ का अर्थ हुआ का अर्थ क्या हुआ शब्द शब्द तब शब्द व्यवहार के अनुसार अस्सी क्रिया उपाधाय करके अस्सी क्रिया को लेकर जैसे मुक्त पुरुषा अस्थी मुक्त अस्थि फिर कुछ देर बाद मुख पुरता अस्थि मुखा लो होगा तो शब्द व्यवहार के अनुसार क्रिया को लेकर कल्पिता हा। कल्पिता का अवास्तविका कल्पिता क्या आ, क्रम है वा है वाक्रम कैसा है जो में क्रम रहेगा ना वो कैसा होगा अवास्तविक होगा क्योंकि उसमें एक ही जैसी वस्तु रहने वाली है ना तो उसमें क्रम क्या क्रम जो उसमें रहेगा वास्तविक नहीं रहेगा और जो ये जो है ना आपका मुक्त पुरुष को छोड़ करके जो परिणामी पदार्थ हैं, उनमें क्रम कैसा रहेगा वास्तविक वस्तु है, है। उसमें क्या क्रम माना जाए कहते हैं कि स्वरूप कहा गया शब्द पृष्ठ करते शब्द व्यवहारानुसारण शब्द व्यवहार के अनुसार कहते हैं मुक्त पुरुषा अस्थि मुक्त पुरुषा अस्थि शब्द व्यवहार के अनुसार अस्थि क्रिया को लेकर के क्रम कल्पित होता है किसमें कल्पित होता है जो की समाप्त न होने वाला क्रम है वो भी है कैसा है भी अथात संसारक स्थित गुणे सुवर्तमान से अस्थित क्रम समाप्ति न हुआ क्या गत्या स्थिति के द्वारा और गति के द्वारा स्थिति के द्वारा और गति के द्वारा गुणों सुवर्तमान से गुणों से गुणों में वर्तमान संसार गुणों में विद्यमान मिट्टी का कार्य घट किसमें रहेगा मिट्टी में मिट्टी का कार्य घट रहेगा मिट्टी में संतु का कार्य पट रहेगा संतु में इसी के गुणो कार गुणों का कार्य संसार किसमें रहेगा गुणों में तो गुणेश वर्तमान okay. तमाम विभक्ति वालों का सात सात होता है वर्तमानसठ संसारंथ है तो वर्तमानस और संसारस्व का एक साथ हमने हो जाएगा चार गुणेश वर्तमानस संसारस् और गुणों में वर्तमान संसार कैसे स्थिति के द्वारा और गति के द्वारा स्थिति का मतलब है प्रलय और गति का क्या है सृष्टि तो स्थिति के द्वारा और गति प्रलय के द्वारा और सृष्टि के द्वारा जब क्या है कि सृष्टि है तब भी यह संसार दिखाने में और जब प्रलय हो जाएगी प्रलय का मतलब क्या वस्तु का अभाव हो जाएगा या रूपांतर हो जाएगा रूपांतर हो जाएगा ना सूक्ष्म में चला जाएगा अव्यक्त रूप में चला जाएगा तो प्रलय में भी जो जगत है ना रूपांतरित तो वो भी किसमें रहेगा गुणों वही है। इस इसी इस और गति के द्वारा गुणों में वर्तमान अस्थ संसार इस संसार के, कर, इस, संसार के इस संसार के क्रम की समाप्ति होती है या नहीं क्रम समाप्ति अस्थि न हुआ। क्रम समाप्ति अस्थि व नम की समाप्ति होती है अथवा नहीं ऊपर क्रम की समाप्ति बताया ना इसमें जो बुद्धि आदि में जो अनिष्ट करार्थ है अच्छा तो अब कहते हैं समझी लगी की समाप्ति होती है या नहीं संसार के क्रम की समाप्ति का मतलब है संसार का उच्छेद हो जाए आतंकी उच्छेद हो जाए संसार रहे ही नहीं संसार ये तो संसार के क्रम की समाप्ति होती है या नहीं ये हुआ ये प्रश्न है ना तो अवचनीय वेतन एसर अवचनीयम एक अवचनीयम कर थे? है कि के बिना उत्तर अवचनीय देने योग्य प्रश्न ये क्या हुआ विभाग के बिना उत्तर न देने योग्य यह प्रश्न है किसके बिना उत्तर न देने योग्य है विभाग के बिना या याद कही इसका सहसा नियम कि सहसा उत्तर न देने योग्य प्रश्न है विभाग के बिना उत्तर न देने योग्य प्रश्न है अथवा सहसा उत्तर न देने योग्य प्रश्न या अर्थात विभाग करके उत्तर दिया जा सकता है या विचार करके उत्तर दिया जा सकता है ठीक है कथन मतलब कैसे प्रश्न हुआ ना अवचनीय ऐसा विभाग के बिना अवचनीय का अर्थ न कहने योग्य उत्तर न देने योग्य विभाग के बिना उत्तर न देने योग्य प्रश्न है कथन मतलब कैसे विभाग के बिना उत्तर न देने योग्य या प्रश्न कैसे तो इसको बताते है अष्ट प्रश्न एकांत वचनीय एकांत वचनीय एकांत वचनिया का है यहाँ पर अवचनीय था ना वहाँ पर इसका मतलब हुआ अच्छा एकांत वचनीया का है कि एक ही बात में एक ही उत्तर से कहते हैं एक ही बार में एक ही बार में जिसका उत्तर दिया जाए ऐसा प्रश्न है बचनिया मतलब हुआ कि बिना विभाग के उत्तर न देने योग्य प्रश्न है कौन सा प्रश्न जो आगे आएगा ऊपर तो दूसरा प्रश्न है ना क्या बिना ये बिना विभाग के उत्तर न देने योग्य प्रश्न है क्या बताया बिना विभाग के उत्तर न देने योग्य प्रश्न है कौन सा प्रश्न जो आगे आ रहा है सर्वो जातो पाठ जातो है की जातो है जातो इसका अर्थ है उत्पन्न होने पर सभी मरेंगे उत्पन्न होने पर क्या उत्पन्न होने पर सभी मरेंगे प्रश्न हुआ क्या उत्पन्न होने पर सभी मरेंगे तो उत्तर तो क्या हुआ ओम भो मतलब अरे ओम का मतलब हाँ अरे हाँ क्या उत्पन्न होकर सभी मरेंगे उत्तर क्या हुआ अरे हाँ भो कर दे, ओम दे, हाँ अरे हाँ तो एक बार में उत्तर हो गया नहीं हुआ तो विभाग करके अलग अलग दो भागो में उत्तर देना पड़ा की बिना विभाग के एक बार में हो गया तो यहाँ पर एकांत वचिनी आकर बिना विभाग के उत्तर देने योग्य बिना विभाग के उत्तर देने योग्य अथवा एक बार में ही उत्तर देने योग्य एक बार में ही उत्तर देने योग्य प्रश्न है अब दूसरा प्रश्न गोविंद की मृत क्या है मृदा सर्विष्य हाँ की मर कर मर करके सभी लोग पैदा होंगे मृतवा है न मर करके सभी लोग जनिष्ठे पदछेद कर लेना मर करके सभी लोग पैदा होंगे सच्च उठाया मर क्या मरकर सभी लोग पैदा होंगे प्रश्नवाचक बना लेना क्या मरकर सभी लोग पैदा होंगे तो एक बार में उत्तर दिया जा सकता है जिसको ज्ञान हुआ वो पैदा होगा नहीं नहीं जो क्या मरकर सभी पैदा होंगे तो जिसको ज्ञान हुआ वो मरने के बाद पैदा होगा तो जिसको ज्ञान नहीं हुआ वो मरकर तो इस प्रश्न का उत्तर विभाग से बिना दिया जाएगा या एक बार में लिया जाएगा विभाग करके दिया जाएगा ना तो विभाग से बिना दिया जाएगा उत्तर अर्थात एक बार में दिया नहीं दिया जाएगा विभाग करके ही दिया जाएगा जीवजी वचन मतलब विभाग करके उत्तर देने प्रश्न है विभाग करके उत्तर देने योग यह प्रश्न है कौन सा प्रश्न है सर्व सर्वो मृतवा जनिस्त प्रत्युत ख्याति क्षण कृष्णा कुशलोना जनिस्त प्रत्युदित ख्याति मतलब जिसकी विवेक ख्याति हो गई है जिसकी विवेक ख्याति उड़ीता मतलब सम्पन्ना उड़िता का है संपन्न विवेक ख्याति वाला या निष्पन्न विवेक ख्याति वाला निष्पन्न विवेक ख्या वाला कृष्णा रही तो योगी कुशला कुशलागर है योगी निष्पन्न विवेक ख्याति वाला कृष्णा रही तो योगी ना जनिस्ते मर कर उत्पन्न नहीं होगा मर कर उत्पन्न तू विचरा कितु अन्य अन्न कौ जिसकी विवेक ख्याति नहीं हुई है और जिसकी कृष्णाएं समाप्त नहीं हुई है वह तुम जरा चुंकु अन्य भिन्न व्यक्ति उत्तर होगा तो उत्तर एक बार में हुआ कि विभाग करके दिया गया तो तथा उसी प्रकार ये भी विभाग करके उत्तर देने योग्य प्रश्न कहा जाता है मनुष्य जाति श्रेष्ठी मनुष्य जाति श्रेष्ठ है वह न श्रेष्ठी अथवा मनुष्य जाति श्रेष्ठ नहीं।, नहीं है, है नृष्ठ दोनों प्रकार से प्रश्न करो चाहे पहला प्रश्न हो क्या मनुष्य जाति श्रेष्ठ है अथवा क्या मनुष्य जाति श्रेष्ठ दो प्रकार से प्रश्न हुआ न कैसे दोनों प्रश्न विभाग करके ही उत्तर देने योग्य है मनुष्य जाति श्रेष्ठ है तो किसकी अपेक्षा श्रेष्ठ है पशुओं की अपेक्षा और किसकी अपेक्षा श्रेष्ठ नहीं है देवताओं की अपेक्षा तो एक बार में उत्तर दिया जाएगा था था। तो कहते हैं करते इस एवं परिवृष्टि कर इस प्रकार प्रश्न करने पर विबच बचनी प्रश्न विभाग करके उत्तर देने योग्य प्रश्न है कैसे पशुदेश श्रेष्ठी पशुओं को उपदेश करके मतलब पशुओं की अपेक्षा मनुष्य जाति श्रेष्ठ पशुओं की अपेक्षा मनुष्य जाति श्रेष्ठ है देवान ना का अधिकृत करना कि देवताओं तथा ऋषियों की अपेक्षा देवताओं तथा ऋषियों की अधिकार करके देवताओं तथा ऋषियों की अपेक्षा मनुष्य जाति श्रेष्ठ नहीं है विभाग करके उत्तर किया गया ना? अयम तु अवचनीय प्रश्न तू अयम प्रश्निया अवचनीय किन्तु यह प्रश्न बिना विभाग के उत्तर देने योग्य नहीं है कौन सा जो ऊपर बोला था ना कि संसार के परिणाम क्रम की समाप्ति होगी या नहीं तो उसी प्रश्न को दूसरे शब्दों में यहाँ अनुवाद करते हैं संसारो अयम अंतवान अर्थ अनंत संसारा अयम अंतवान अथ अनंत अयम संसारा अंतवान अर्थ अनंत क्या है हाँ कि यह संस ठीक है या संसार अंतवाला है अथवा अनंत है ये संसार अंतवाला है मतलब इस संसार के परिणाम क्रम की समाप्ति होती है यह संसार अंत नहीं है मतलब इसके परिणाम क्रम की समाप्ति नहीं, नहीं होती है अनंत से है ना मतलब तो परिणाम क्रम की समाप्ति नहीं होती है उसी प्रश्न का अनुवाद करके कहा इसका उत्तर देते कुशल संसार न इतर से कुशलत करते योगी नोगी के संसार क्रम की योगी के संसार क्रम की समाप्ति होती है मतलब तो योगी के संसार के क्रम की समाप्ति होती है न इतर से इतर से न अस्थि अन्य के संसार क्रम की समाप्ति नहीं होती है अर्थ लगेगा कुशलश संसाराप्ति अस्थि न इतर से संसारक क्रम समाप्ति न अस्ति दूसरे के संसारक क्रम की समाप्ति नहीं होती है इति अन्यतरा उदाहरण अद्रोषा इस प्रकार एक का निश्चय करने में हाँ इति अन्यतर इस प्रकार प्रथक पृथक निर्धारण करने में दोष नहीं है मतलब विभाग करके बताने में दोष नहीं है इस प्रकार विभाग करके बताने में दोस्त तो प्रश्न उस कारण व्याकरणीया एव अयम प्रश्न अयम प्रश्न व्याकरणीया प्रश्न विभाग करके ही उत्तर देने योग्य है उस कारण अयम प्रश्न या प्रश्न विभाग करके ही उत्तर देने योग्य है ओम पूर्ण मद पूर्णमिदम पूर्णात्न उदयच्य